तू तो पाव नावन भाव के और को तो सूझ रहा है और तो सब सोच रहे हैं कि तो गुरुजी साथ में आए हैं मैया साथ में आई है क्या भगवान को लौटाने नहीं चलेंगे लेकिन मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है क्यों कि इसलिए नहीं उपाय सोच रहा है गुरु की गुरु जी की आज्ञा मान के राम लौट सकते अवश्य फिर ही गुरु आये सुमानी लेकिन मुनि पुनि कहा मुनि पुनि कहा अरे जब कहने का मौका आया था तब तो मुनी ने कहा नहीं उसी समय कह देते राम हम दो दिन नहीं हम कभी नहीं जाएंगे हम तुमको बोले चलेंगे मुनि पुनि कहाब क्या मुनी फिर कहेंगे और अगर कहेंगे तो राम रुचि जानी राम रुचि जानी का भाव भरत की रुचि नहीं जानेंगे वो तो राम की रुचि जानेंगे फिर कहते मां कह दे तो कौशल्या जी कह दे तो लौट सकते लेकिन मां तो कहो बहु रही रघुराऊ राम जननी हट करब की काऊ राम की मां क्यों हट करेगी राम जननी कहने का भाव के हट करना तो मेरी मां जानती हट करना राम की मानी जाती तीसरा उपाय अगर मैं कह दूं तो भी लौटेंगी अगर हट कर लू तो लेकिन मैं हट करूंगा तो सेवक धर्म से नीचे गिर जाऊंगा एक ओ जुगति ने मन ठहरानी सोचत भरत रैन बिहानी प्रात नहाय प्रभु सिर नाई प्रातः काल स्नान किया भगवान को प्रणाम किया बैठे ही थे वशिष्ठ जी का बुलावा आ गया तुरंत गए सब सभा बैठ गई चित्रकूट में अयोध्या से आए हुए जितने लोग हैं सब बैठे हुए एक भी बा, बाहर नहीं है सब बैठे श्री वशिष्ठ जी ने उठ करके अपने स्थान से लोगों से कहा सुनो सभासद भारत सुजाना हे सभाषो हे सुजान भारत आप सब लोग सुनो राम जी का राज्य अभिषेक किसको अच्छा लगता है आवाज आई सबको सबकह सुखद राम अभिषेकु लेकिन एक बात बताओ कि राम जी का अभिषेक तो तब होगा राम जी चलेंगे तब यही भी अवध चली रघुराऊ कहो समुझ सोई करिए उपाऊ राम जी अयोध्या कैसी चलेंगे आप लोग उपाय बताओ हम करने के लिए तैयार हैं, उतर न आओ लोग भय भोरे लोग हक्का बक्का हो गए क्या जिनके भरोसे हम आए थे वो उपाय हमसे पूछ रहे उतर नयाव लोग भय भोरी भर जिन जिन्ह गुरुदेव ये उपाय नहीं बताएंगे क्योंकि इनको आपके श्री चरणों में विश्वास था और तुमका विश्वास तो मेरा भी था लेकिन आज रात में मैंने सोचा और सोच करके निश्चित कर लिया कि आप उपाय नहीं बताएंगे और ये दुर्भाग्य है सूर्य वंश में बड़े बड़े राजा हुए भाड़ वंश में भूप घनेर अधिक एक एक बड़ेरे एक से एक बड़े राजा हुए इस सूर्य वंश के राजा के इतने बड़े क्यों हुए इनमें कौन सा वैशिष्ट था क्या ये जमीन से पैदा हुए क्या ये आसमान से टपके जन्म हेतु तो सबका पितु माता क्या ब्रह्मा ने इनके साथ पक्षपात किया कर्म शुभा शुभ दे विधाता फिर ये क्यों बढ़े मैं बताता हूं गुरुदेव क्यों बढ़े अगर ब्रह्मा ने सूर्यवंशी राजाओं के भाग्य में ना लिख दिया था तो गुरुदेव आपने उसको हाथ में प्रमित कर दिया सूर्यवंशियों के भाग्य में अगर कुसित लेख था तो गुरुदेव आपने उसको सुभाग्य में परिणित कर दिया सो गुसाई जे विधि छेकी सकई को टेक जो टेकी आपने सूर्यवंशियों के भाग्य को संवारा है आज इतने ऊंचे जाने का श्रेय सूर्य वंश को आप हे मेरे गुरुदेव हे महात्मन हे त्रिकालज्ञ हे सर्व समर्थ सो गुसाई जे विधिगत छेकी सकुटार टेक जो टेकी आपने श्री दशरथ से उपाय नहीं पूछा आपने रघ से उपाय नहीं पूछा आपने दिलीप से उपाय नहीं पूछा आपने मानधाता से उपाय नहीं पूछा आज पहला अवसर है कि आप भरत से उपाय पूछ रहे गुरुदेव आपकी सिद्धाई में कोई कमी नहीं आपके व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं आपकी सामर्थ्य में कोई कमी नहीं लेकिन भरत के भाग्य अभाग्य ने आज आपकी सिद्धाई को की दिया है गुरु ने बूझी मोही बाहू अब सोस मोर अभाग सुन सनेह में बचन गुरु उरु उमगा अनुराग बस भरत में उपाय बता रहा हूं मैं उपाय बता रहा हूं बोलो आज्ञा दे गुरुदेव कि उस पाय बचाने बताने में संकोच हो रहा है ने संकोच कहे मेरे गुरुदेव कि तुम दोनों भाई जंगल चले जाओ श्री सी राम सीता लक्ष्मण लौट जाएं, तुम कानन गौन दो भाई फेर ये लखन सी रघुराई प्रस्ताव था गुरुदेव का विभिन्न विभिन्न लोगों के ऊपर इसकी विभिन्न प्रतिक्रियाएं हुई रामा ने पढ़िएगा भरत जी के ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुई सुन सुबचन हर्षे दो भ्राता अधिक स्नेह समातन गाता श्री भरत जी ने कहा प्रभु मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप सच कह रहे हैं अंतर्यामी राम से तुम सर्वज्ञ सुजान जब फुर कहो अगर आप सच कह रहे हैं विश्वास नहीं हो रहा है जब फुर कहो तो नाथ निज कीजिए वचन प्रमाण अपने वचनों को प्रमाणित करिए कि तुम चौदह वर्ष जंगल में रहने के लिए तैयार हो कि चौदह वर्ष नहीं अट्ठाईस वर्ष नहीं छप्पन वर्ष नहीं मेरे गुरुदेव कानन करू जन्म भरी बासु ये ते अधिक न मोर सुपासु मैं यावत जीवन जंगल में गुजारने के लिए तैयार हूं महाराज गोस्वामी जी ने अद्भुत अद्भुत जो उपाय लिखी है व्याख्या करने को मन ललक रहा है फिर कभी सुनना किसी से भरत महा महिमा जलराशि मुनिमत तीर ठाड़ अमलाशी एक समुद्र है उसके किनारे स्त्री खड़ी है पार जाना चाहती है न नाव मिल रहा है मिल रही है न जहाज मिल रहा है और न बेड़ा मिल रहा है भरत महा महिमा जलरासी मुनिमत तीर ठावलासी गाचह पार जतन ही हेरा पावत नाव नरत मुनि मन भीतर भाई आज भरत जी के भाव ने महात्मा वशिष्ठ को जीत लिया एकदम जीत लिया भरत मुनि मन भीतर भाई सहित समाज राम रामपहिया भगवान राम ने देखा ठाकुर ने पूछा बड़ा आदर किया और ठाकुर ने इनेत्रों की भाषा में कहा कि गुरुदेव आज तो आपको जान ही है अपने वचन के अनुसार तो गुरुदेव कहते हैं राम कल के वशिष्ठ में और आज के वशिष्ठ में बड़ा अंतर हो गया है कल का वशिष्ठ कुछ और था आज का वशिष्ठ कुछ और है। क्या के हां रघुनंदन कल के वशिष्ठ में और आज में के वशिष्ठ में क्या अंतर है कि कल का वशिष्ठ तुम्हारी कहता था और आज का वशिष्ठ भारत की कहेगा हे रघुनंदन तुम मेरे भक्त हो एकदम ठीक है अभी इस चौपाई का अर्थ आप गम मैं नहीं लगाऊंगा मैं तो खाली चौपाई करूंगा। मेरा अर्थ शायद लोगों को पसंद भी ना आवा इसलिए मैं अर्थ नहीं करता। बश जी कहते भारत भगत बस भय मथिमोरी मेरी बुद्धि तो आज भारत के भक्ति के बस में हो गई इसका दो मूहा अर्थ है भरत भगत बस भयमती बोरी हे रघुनंदन मैं भारत का हो गया हूं तन से मन से और वचन से जैसे जुआड़ी जुआ जब खेलता है और दाव लगाता है तो दाव में कहता है कोई चार पर लगाता है कोई आठ पर लगाता है कोई बारह पर लगाता है तो दांव तो एक ही पड़ेगा कौड़ी तो एक ही पड़ेगी चार पड़े चाहे आठ पड़े चाहे बारह पड़े लेकिन जितने जुआरी रहते हैं जब सब महाराज कौड़ी पड़ती है अभी किसी ने देखा नहीं है चार पर लगा चार आ गया छाला छ आ गया आठ वाला आठ आ गया इसी प्रकार से रहता तो एक है लेकिन सारे जुआरी अपनी अपनी चिल्लाते हैं। है? हे भरत ए हे रघुनंदन सूझ जुआरी ही आपन दाऊं जुआरी को अपनी ही दाऊ सूजती है आज मुझको भरत ही भरत सूझ रहा है और कुछ नहीं सूझ रहा है और तुमसे भी कह रहा हूं भरत बिनय सादर सुनिए। करिए विचार बहोर करब साधु मत लोक मत निपणय निगम निचो पहले भरत जी की भी सुनो रघुनंदन प्रसन्न हो गए आज राम जी को बड़ी खुशी है। राम जी जानते थे कि ऐसा ही होने वाला है और इसी के लिए राम जी ने सब कुछ किया राम जी ने देखा कि भरत जी की भावना से जितना भावित होना चाहिए उतना मेरे गुरुदेव भावित नहीं है इसीलिए सारी भूमिकाएं रची गई और जो भूमिका सफल हो गई राम जी तो राम जी बड़े प्रसन्न है बड़े प्रसन्न गुरु अनुराग भरत पर देखी जो चौबाई ध्यान दीजिएगा और मेरे इस मेरे इस भाव को सुनकर के ये लोग तो विद्वान है आप लोगों से कह रहा हूं इसका आनंद लीजिएगा महाराज घर पर जाके गुरु अनुराग भरत पर देखी राम आनंदी आनंद आनंद आ गया मजा आ गया क्या आ गया कि आज मेरे भरत ने आज मेरे मेरे भरत ने अपने स्नेह से गुरुदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर और कहते हैं कि गुरुदेव थ शपथ पिथ चरण दुहाई भरव भुवन भरत संभाई संसार का सबसे बड़ा भाग्यवान कौन है ध्यान देना संसार का सबसे बड़ा भाग्यवान कौन है कि जिसके पास दस लड़के हों नहीं जिसके पास अरबों की संपत्ति हो नहीं सबसे भाग्यवान कौन है जिसके मन में गुरु के चरणों का अनुराग है ये मेरे शब्द नहीं है ये भगवान राम कह रहे हैं ते लोकहूं वेदहूं बड़ भागी जे गुरु पद अंबुज अनुरागी क्यों अगर गुरुजी प्रसन्न हो गए तो जानते हो क्या होगा गुरु के प्रसन्न होने पर साक्षात राम जी की प्राप्ति हो जाती है इससे बड़ा भाग्यवान कौन होगा राम जी कहते हैं लोक वेद में सबसे बड़ा भाग्यवान वो जो गुरु के चरणों का अनुरागी हो और साक्षात गुरु का जिसके ऊपर इतना अनुराग हो उस भरत का भागी कौन कहेगा रावण जहा पर अस अनुराग को कह सके भरत कर भागु श्री राम जी ने कहा कि हे स्वामी हे गुरुदेव जो भरत कहेंगे वही हम करेंगे और वही करने में भलाई है भगवान श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे भरत अब अपना दिल खोल करके सी राम जी के सामने निवेदन कर दो क्या बढ़िया प्रसंग है महाराज जी इसको अध्ययन करिएगा भरत जी ने कहा मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूं मैं जानो निजनाथ स्वभाव अपराधी पर कोह नकाऊ मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूं क्या दावा है ऐसा दावा कहीं पाओगे नहीं दुनिया यही कहती है प्रभु हम आपको नहीं जान सकते यही कहती है हे प्रभु आपकी महिमा को हम नहीं जान सकते लेकिन क्या दावा है भरत जी कहते मैं जानव निज नाथ आप स्वभाव मैं अपने नाथ के स्वभाव को जानता हूं उधर राम जी भी कह रहे हैं तात तुम्हें जान हूं मुझे जोड़ा है इस जोड़े को व्याख्यात करिएगा समझिए मैंने लड़कपन से अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ा साथ में रहा लेकिन कभी आंख भर के देखा नहीं आ, स्वामी के संयोग में भी वियोग का अनुभव करता रहा और इनको कभी देखा नहीं यही तो भक्ति है वियोग का अनुभव जिस भक्त को नहीं होता उसकी भक्ति कभी चमकती नहीं भक्ति और स्नेह ये तो वियोग भी में ही संयोग में नहीं चमकेंगी राम जी महु स्ने आज लगी प्रेम पियासे ने बहुत कुछ सी भरत जी महाराज ने कहा राम जी ने कहा भरत जी दुखी हो गए बोल कि सब कुछ है जिनको देख करके साफिन अपना विष छोड़ देती है बिच्छी अपना अपनी तीक्ष्णता छोड़ देती है वो रघुनंदन रामचंद्र सी सीता और लक्ष्मण जिसको अप्रिय लगी उस माँ के बेटे से बढ़ के दुख भागी कौन होगा जिद ही निरखी मग निरखिम बीछी तजम्बाम ते लखनसिया लखनसी लागे जाहि तज तुसह दुख दैव सहावे का भगवान श्री राम ने कई सत्य की घोषणा की भगवान ने कहा लक्ष्मी भरत भूत भविष्य वर्तमान काल में ऊपर नीचे मध्य तीनों भोरों में ऐसा कोई पुण्य श्लोक नहीं है जो तुमसे ऊंचा हो वह तीन काल त्रिभुवन मत मोरे पुण्य श्लोक तात तर तोरी तुमसे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं और सुन लो भगवान कहते हैं हे भरत जो तुम्हारा नाम स्मरण कर लेगा जो तुम्हारा चरित्र सुनेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे मिटी पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार लोग सुयस पर लोग सुख सुमिरत नाम तुम्हार सज्जनों भरत चरित्र पढ़ा करो क्या महत्व है भरत चरित्र का और फिर कहते हैं भरत मन को प्रसन्न कर लो संकोच को छोड़ दो और जो तुम जो कहोगे वही हम करेंगे मन प्रसन्न कर सकुचित जी कहो करो आज सत्य संध्य रघु बरु बचन सुनिभा समाज सारा समाज सुखी हो गया भरत बर जी ने बड़ी प्रार्थना की मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है स्वामी मैं आपका अनुग्रह भाजर हूं मैं सब प्रकार से प्रसन्न हूं हे स्वामी एक सुझाव है एक मेरी प्रार्थना है अगर आपके मन में मान जाए तो विकल्प में है मैंने अयोध्या से सारी तिलक की सामग्री का संकलन किया है और यहां लाए अगर आपको अच्छा लगे तो उसको सफल कर ले राजा बन जाए यही आप राजा बन जाए स्वामी असानुज पठइय मोहिबन सियाराम जी सानुज पठईये मोहिबन बन अकीजिय सब राम जी सानुज पठइये मोहिबन शत्रुघ्न के साथ मुझे जंगल भेज दीजिए और आप सी अयोध्या लौट करके और सबको स्नात करिए ध्यान दीजिएगा पहला विकल्प है कि मैं और शत्रुघ्न चले जाएं जंगल और सी सीता राम लक्ष्मण राम जी ये तीनों चले जाएं अयोध्या प्रभु ने कुछ कहा नहीं एक विकल्प और है नी बंद नाथ चलो में साथ सी लक्ष्मण शत्रुघ्न अयोध्या चले जाएं और मैं आपके साथ जंगल चलूंगा यहां सीता जी की बात नहीं आई भाव अगर आपकी इच्छा हो तो सीता जी को भी लौटावे अन्यथा को ले चले दो विकल्प आया और तीसरा कि नु जाए मन तीनों भाई लक्ष्मण भरत शत्रु तीनों जंगल में चले जाएं और आप श्री सी सीताराम जी अयोध्या चले जाएं क्या बढ़िया बात है भगवान ने कहा मन को प्रसन्न करके जो कहोगे वो करूंगा और भरत जी कहते हैं कि प्रभु प्रसन्न मन सकुज तज वही बात दोहरा रहे कहो जो जयी आयसुदेव सो सिर धरी धरी कर सब मिट्टी अनट सब क्या होगा क्या होगा क्या होगा जनक दूत अवसर आए उसी समय श्री जनक जी के दूत आ गए जन, राम जी ने कहा चलो अच्छा हुआ उसी समय अब तो आज तो मिट गया ना अब देखा जाएगा जो कुछ होगा जन, जनक जी के दूत आए बसिट जी ने बड़ा स्वागत किया उनका कहे कैसे जनकराज जी दूतों ने क्या बढ़िया जनक के दूत हैं महाराज क्या बढ़िया उनका उत्तर है कमाल जाऊ हम कहते जनकपुर के दूत बड़े बढ़िया इतने बढ़िया दूत हैं जनकपुर के इतने अच्छे दूत हैं मिथिला के एक बार तो महाराज जी दशरथ जी को बिल्कुल चुप कर दिया दशरथ जी को जब पहले पहले जलक दूत आए दशरथ जी महाराज ने खुशी होकर के उनको कुछ इनाम देना चाहा, दूतों ने कहा क्या कर रहे हैं आप सूर्य कुल के सूर्य होकर के इस प्रकार का न्याय करते है? हमारे यहां ऐसा न्याय नहीं होता दशरथ जी ने कहा क्या हो गया भैया हमारे यहां ऐसा नहीं होता कहीं अन्य थी ते मुंह नहीं कहना ऐसा है हमारे होता है। नहीं है? है? हमारे होता है।, है क्या कि बेटी के यहां से कोई न्यौछावर लेता है कभी तुम दूत हो कहीं हम दूत नहीं है हम जानकी के बाप हैं हमारे जनकपुर में जो वृद्ध है उसकी जान की पुत्री है एक एक व्यक्ति जो युवक है उसकी जान की बहन है हमारे जनकपुर का कोई व्यक्ति यहां से कभी कुछ नहीं लेगा आज जनकपुर के दूत आए वशिष्ठ जी ने पूछा कुशल कि आपने पूछ लिया इसलिए कुशल है क्या जवाब है जब उर सादर साईं कुशल हेतु सो भयो गुसाईं नहीं तो जब चक्रवर्ती नरेंद्र अयोध्या नरेश सी दशरथ जी चले गए तो कुशल कहा है ना ही तो कुशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ मिथिला अवत विशेष थे जगस भय अनाथ श्री चक्रवर्ती जी के दूतों ने कहा कि महाराज स्थिति संक्षेप में यह है दशरथ जी की मृत्यु का समाचार सुनकर के हमारे राजेंद्र महाराज श्री मिथिला नरेश ने दूतों को भेजा अयोध्या जाओ देखो क्या समाचार है हमारे दूत तब तक रहे जब तक भरत जी आए नहीं तब तक रहे जब तक दशरथ जी की अंत्येष्टि हुई नहीं तब तक रहे जब तक भरत जी महाराज जनक बन के लिए प्रस्थान नहीं कर दिए जब भरत जी महाराज बन के लिए चले जब जनक जी सीराम गलत कह क्या? जब भरत जी महाराज बन के लिए चले हैं सिया गए अवध चर भरत गति बूजी देखी कर तूती। चले चित्रकूट ही भरत चले तेरहूती। भरत जी के प्रस्थान करने के बाद दूत मिथिला गए मिथिला भी कोई नजदीक नहीं है अयोध्या से मिथिला गए और तो मिथिला जाने के बाद सियाराम राम तो वहां सब समाचार सुनाया श्री भरत जी की भावना को सुनकर भरत जी की स्नेहल भावना को सुनकर भरत जी के चरित्र को सुनकर के सारा समाज स्तब्ध रह गया प्रेम स्तब्ध रह गया हा हा एहसास नहीं धन्य हो भरत तुमने हमारी लज्जा रख ली अगर तुम कहीं राज्य करते तो हमारे सामने समस्या आ जाती है जनक ने कहा श्वेतानंद जी मंत्रियों हम जनक हम हम भी जाना चाहते हैं चित्रकूट हम भी चित्रकूट जाना चाहते हैं आज अभी इसी समय दुघरी साध चले तत्काल यात्रा किसकी कठोर है श्री राम जी की या श्री भरत जी की या श्री जनक की तीन तीन यात्राएं हैं मिलाना मिलाना आपका काम है मेरा काम नहीं नहीं तो हम पक्षपाती माने जाएंगे एक राम जी की यात्रा और दूसरी भरत जी की यात्रा और तीसरी श्री जनक की यात्रा किसी ने कहा राम जी के साथ सीता जी थी भरत जी के साथ माताएं थी तो जनक जी अकेले नहीं गए सारा रनिवास गया है लेकिन दुघरी साध चले तत्काल कि विश्राम नमग महिपाला अर्थ आप करो हम अर्थ नहीं करेंगे किए विश्राम नमग महिपाला रास्ते में विश्राम नहीं किया और त्रिवेणी में स्नान करके जब प्रयाग से प्रस्थान किए हैं हम इधर आए श्री वशिष्ठ जी महाराज ने बड़ी सराहना की दूतों के साथ मार्गदर्शक दे, दे दिया और उनको भेज दिया अब इधर अयोध्या में अयोध्या के लोग जो है वो बड़ा आनंद ले रहे हैं चलो कुछ दिन तक तो रहना हुआ फिर देखा जाएगा जो कुछ होगा सो होगा अब यहां पर अयोध्या के लोगों की भावनाएं बड़ी विचित्र भावनाएं हैं महाराज जी बहुत विचित्र विचित्र भावनाएं हैं अब उनका आनंद लीजिए आप अब उसके बाद श्री जनक राज जनक राज जी ने रथ पर रहे रथ प्रचड़ के आ रहे हैं श्री जनक जी ने जब चित्रकूट का शिखर देखा शिखर कितनी दूर से दिखाई पड़ता है उसकी कल्पना करो गिरवर दीख जनक पथ जब ही कर प्रणाम वाह हमने शायद कल परसों बताया हुआ कि नहीं बताया होगा हमको याद नहीं है लेकिन हमने हमारे मन में यह बात बैठी हुई है कि महाराज जी अब जनक का वो ज्ञान विराग सब गायब हो अब जलक तो विशुद्ध राम भक्त है बताया था क्या बताया था बताया था तो फिर क्यों बताया है ना? तो राम जी विशुद्ध राम देखो भक्ति देखें आप भर दीखे जनक पति जब यो देखा पहले हाथ से प्रणाम किया ये होल कामदानाथ भगवान की करी प्रणाम आ उसके बाद रथ त्यागे तबी तुरंत रथ का परित्याग कर दिया सियाराम जी और किसी को रास्ते का कष्ट नहीं है न पथ श्रम लेस कलेस न काहू क्यों? क्यों मन तह जहां रघुबर बेही कभी कभी मैं अपने पढ़ने वालों से परीक्षा करता हूं ये चौपाई कहां की है बताओ तो सौ में निन्यानवे लोग बताते हैं भरत जी की प्रसंग लेकिन तब धीरे से बताता हूं यहां की है है ना मन तह जह रघुबर बर बे बिनु बिनू मन तन दुख सुख सुधी के ही राम जी अब यहाँ आ गए अब आने के बाद प्रणाम आशीष कुशल संवाद सब कुछ हुआ है लगे जनक मुनि जनपद ऋषि प्रणाम कीन रघुनंदन भाई सहित राम मिली ही। अपने चारों जामाताओं के सहित राम जी को हृदय से तीनों जमाताओं के सहित राम जी को हृदय से लगाया और इसके बाद सब यहाँ आए आने की बात सबने विश्राम किया है श्री राम जी से विश्राम मित्र जी ने कहा कि कली सब जल के बिना रह गए हैं निर्जल व्रत किए हैं अब कुछ उपाय करो त, तब रघु नाथ कौशी कहीं कहे नाथ काली जल बिनु सब रहे श्री राम जी श्री श्री रघुनंदन रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि बहुत अच्छा अब उसकी व्यवस्था होनी चाहिए अब सब व्यवस्था हुई अब सब आनंद पूर्वक सब रह रहे हैं सब अपने अपने उपज में निवास कर रहे हैं इसी समय श्री सी सीता जी की माता ने श्री सुमित्रा जी को श्री अपनी एक दासी को भेजा कि जाओ देखो कि कौशल्या जी सावकाश हैं कि नहीं है सी देखी सुअवसर आई सी सुने ना जी जानकी जी की माता अपनी सारे समाज के साथ कौशल्या के रंग जी के यहाँ पदार्थी है कौशल्या जी ने सबका बड़ा आदर पूर्वक सम्मान किया है और समय के अनुसार सबको सुंदर आसन दिया है कौशल्यादर सन्मानी आसन दिए समय समझानी अब यहाँ पर श्री सुमित्रा का श्री कैके का और श्री कौशल्या का बहुत सुंदर संवाद हुआ है बहुत सुंदर बड़ा गंभीर और बड़ा तात्विक संवाद हुआ है उस तात्विक संवाद में अगर किसी ने किसी के ऊपर दोषारोपण किया भी हो वहां का निचोड़ श्री कौशल्या जी ने किसी को दोषारोपण नहीं किया श्री कौशल्या जी ने कहा हे hey देवी किसी को दोष नहीं देना चाहिए लेकिन एक बात कौशल्या जी ने कहा बहुत बढ़िया बात कि हे देवी हमको ये चिंता नहीं है कि श्री सीता जंगल में है हमको ये भी चिंता नहीं है कि श्री राम जंगल में है हमको ये भी चिंता नहीं कि श्री लक्ष्मण जंगल में फिर चिंता किसकी है आ, कि सुनिए मोरे सोच भरत कर भारी मेरे मन में तो केवल भरत की चिंता है हे देवी हे जनक माता हे जानकी जी की जननी आज आपको एक रहस्य की बात सुना रही हूं जिस समय चक्रवर्ती जी महाराज का निधन होने लगा था उस समय चक्रवर्ती जी ने मुझसे एक बात कही और मैं आज आपको सुना रही हूं चक्रवर्ती जी ने मुझसे कहा हे कौशल्य मैं जा रहा हूं जाते जाते एक काम तुम्हें तो सौंप रहा हूं एक दीपक तुमको दे रहा हूं और उस दीपक को अपने अंचल के नीचे रख करके सुरक्षित रखना कहीं बुझने न पावे और वो दीपक कौन है बार बार वो कहे वो मही पा कि जान ऊ सदा भरत कुल दीपा भरत मेरे कुल का दीपक है इसलिए हे देवी मेरी बात अच्छी तो नहीं लग रही है लेकिन मैं चाहती हूं ये कि राम जी के साथ लक्ष्मण जी न जाए राम जी के साथ भरत जी जाए रखी है लखन भरत गव नहीं बन और ये कोई नहीं कर सकता अगर कर सकते हैं तो आपके पति कर सकते हैं बार रखी है लखन भरत गव नहीं बन जो यह मत मान मही ईपमन इस बात को दुनिया सुनेगी तो ये कहेगी कौशल्या ने अच्छा बदला ले लिया अगर कैके ही दे राम को जंगल भेजा तो श्री कौशल्या ने भरत को भी जंगल भेज ही दिया इसलिए हे देवी मैं आपसे स्पष्ट कह रही हूं राम जी की गूढ़ स्नेह भरत मन माही रहे नीक मोहिलागत नाही आपको कौन उपदेश कर सकता है आप तो विवेक निधि की बल्लभा हो बस हम तो इतने कहेंगे हमारी, तो, दो, हमारी दो हमारे दो ही आश्रय है या तो भगवान है या तो श्री जनकराज राज है हमरे तो अब इस गति किथिले सहाय श्री जानकी जी की माता ने वही कहा जो उनको कहना चाहिए बड़ी शालीन भाषा में कहा कि हे देवी हमारे पति श्री जनक आपके सेवक है ऊपर से सेवक नहीं है सेवक राउ कर्म मनबानी, मन बचन कर्म से आपके सेवक हैं आप जो आज्ञा देंगी वो, वो करेंगे करने का प्रयास करेंगे श्री सीता जी के लिए अगर आप आज्ञा दें तो सीता सीता को थोड़ी देर के लिए ले जाऊं हाँ, जरूर ले जाओ सीता जी को वहां से लाई सी सीता जी जब जनक राज के उठज में आई हैं वहां करुणा का साम्राज्य छा गया है समय भी नहीं कह भी नहीं पाऊंगा उसको लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब श्री जनक राज महाराज आए श्री सीता जी को सीता जी समय तापसवेश में गोस्वामी जी ग्रंथ से सिद्ध हो रहा है एकदम तापसवेश में है महाराज पेड़ों की खुर्दुरी छाल में लिपटी हुई है और जब लोगों ने देखा तो दृष्टि दो है ध्यान दीजिएगा एक सामान्य दृष्टि लोगों की दृष्टि और एक विशेष दृष्टि जनक की दृष्टि जब पेड़ों की खुर्दुरी छाल में तपस्वी की तपस्वनी के बेस में सी सीता को लोगों ने देखा तो दुखी हो गई तापस वेश जानकी की देखी भाषब विकल विषादेखी लेकिन जब तापस वेश में सी जनक ने देखा तापस वेश जनक सी ये भय उेम परितोष विषेखी आज जब सीता जी को तपस्विनी के वेश में देखा दैनिक ने कहा धन्य है धन्य है मेरी बेटी तूने हमारे कुल को पवित्र कर दिया है हे बेटी लोग कहते हैं गंगा की धारा बड़ी पवित्र है लेकिन मैं कह रहा हूं आज और घोषणा पूर्वक कह रहा हूं कि आज गंगा नदी को एक दूसरी नदी बही है उस नदी ने फीकी कर दिया है साथ गंगा नदी को एक दूसरी नदी बही है उसने फीकी कर दिया तो गंगा नदी तो गंगा नदी है अब दूसरी नदी कौन सी बही है जानकी जी की, की कीर्ति नदी सी जानकी कीर्ति सरिता बही है तो जित सूर सरी कीरत सरि तोरी गिर विधि अंड करोरी अब इसकी बड़ी व्याख्या है इसकी इतने नहीं है इसकी बड़ी व्याख्या है अब इसके बाद सी सीता जी चरित्र देखें महाराज ये सब चरित्र देखते जाए सी सीता जी ने मन में संकोच है कह नहीं पा रही है यहां मेरा रहना अच्छा नहीं है मैं यहां रात्रि नहीं ब्यतीत कर सकती क्यों जब राम जी ने कहा था कि सीते तुम जी घर में रहो तो मैंने उनसे प्रतिज्ञा की थी बाल्मीकि रामायण मैंने प्रतिज्ञा की थी कि हे प्रभु मैं स्वप्न में भी अपनी मिथिला को स्मरण में ही करूंगी और आज मिथिलेश के उठज में अगर मैं रात्रि व्यतीत करूं तो मेरे वचन की रक्षा कहां होगी और फिर जब से मेरी सासु आई है साढ़े तीन सौ या सात सौ मेरी सासी सासु आई है तब से मैंने एक नियम लिया है कि सी ये सासु प्रति वेश बनाई सादर करे रहे वकाई सस्य वकाई श्री कैके सहित सारी सारी माताओं की जितनी माताएं हैं उतनी वेश बना के सी सीता जी सायकाल बाद संवाहन करने लगती हैं और कहने पर भी सोती ही नहीं जानकारी जी बात सम्मान करती रहती है मध्य रिशा तक श्री सीता जी सोचती है मन में मेरी सास प्रतीक्षा कर रही होगी मेरी लाडली सीता आएगी मेरी पुत्र बधुआ आएगी मेरे चरण दबाने की प्रतीक्षा नहीं करती होगी मेरी मां मेरी मां प्रतीक्षा करती होगी कि मेरी लाडली आएगी मैं उसका दर्शन करूंगी मैं उसको आंखों से देखूंगी और यदि मैं यहां रह गई तो उनके मन में निराशा हो जाएगी सीता जाना चाहती है सी जनक जी महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक श्री जानकी जी के भावों को जान करके कहती नी सब रजनी भल नही लखी रुख रानी जनाय राउ श्री जनक बड़े प्रसन्न हो गए हाँ जरूर अवश्य जा बेटी तुम्हारा यही धर्म है तुमको वही रहना चाहिए जा विदा कर दिया सी सुनै नानी ने सी जनक जी महाराज से सी भरत की बात कही कौशल्या जी की बात कही सी जनक राज ने सुना और सुन करके कहा कि सुने ने भरत की कथा बड़ी विचित्र है इसका वर्णन कोई कर नहीं सकता भरत के चरित्र को कोई जानता भी नहीं है क्या कह रहे हैं कि ठीक कह रहा हूं कौन नहीं जानता कि बीजी गणपति अहिपति शिव शारद कवि को विध बुद्ध बुद्धि विशारक ये नहीं जानते तो कोई नहीं जानता कि के केवल एक जानते केवल एक भरत अमित महिमा सुर रानी जान ही राम सुनेना जी प्रसन्न हो गई कि आप तो कह ही नहीं सकते और आप ये सूची बता दी कौन नहीं कह सकते आप जो जानते हैं ना राम जी मैं जा रही हूं उनके पास अब मैं भरचर सुनूंगी उनसे बैठ जाओ क्या क्यों कि मत जाओ क्यों न जाऊ कि भरत अमित महिमा सुन रानी जा नहीं राम लेकिन जो सुनने जाओगी तो न सक बखानी वो तो कह नहीं सकते इस बार इस प्रकार की और सुन लो मेरा विश्वास है कि भरत स्वप्न में भी राम जी की आज्ञा को कभी टालेंगे नहीं भोर भरत न पेली मनस्यू राम रजाए इधर तो ये बात उधर गुरु वशिष्ठ के पास भगवान श्री राम गए अ कहे महाराज सब बहुत दुखी हैं अब आप ही कोई उपाय करें कि अब यहां से लोग अयोध्या और जनकपुर जाएं श्री राम जी अब इसके बाद गुरु जी ने क्या कहा और आगे क्या बड़ा मंगलमय प्रसंग है गुरु जी ने क्या कहा और फिर आगे गुरुजी जनक के पास गए जनक ने क्या कहा फिर भरत जी के पास गए भरत ने क्या कहा अभी प्रसंग आपको पढ़ना पड़ेगा राम जी गुरु जी से राम जी ने कहा लौटे गुरु जी ने कहा कि रघुनंदन प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम तुम दात सुहात गृह जिन्ह तेने ही विधि ऐसा गुरुजी ने कहा फिर गुरुजी जी महाराज श्री जनक के पास जाते हैं और जनक जी महाराज कहते हैं हम क्या कर सकते हैं दोनों मिलकर भरत जी के पास जाते हैं और भरत जी ने भी कुछ कहा भरत जी की बाणी ऐसी है भरत जी ने कहा कि राख राम रूख धर्म व्रत पराधीन मोहिजान सबके सम्मत सर्वहित करी प्रेम पहचान राम जी राम जी धर्म के जनक जी कह रहे हैं राख राम रुख धर्म व्रत पराधीन मुहिजान श्री राम जी जो सब हो उसको आप कहिए भरत जी ने ऐसा कहा महाराज ऐसा कहा कि भरत जी की वाणी को कोई समझ ही नहीं पा रहा है कैसे नहीं समझ पा रहे हैं जैसे हाथ में शीशा हाथ में हो शीशा और शीशा में हो मुख और मुख को जैसे कोई पकड़ ना पावे उसी प्रकार भरत जी की वाणी सुन करके भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि राख राम रुख धर्म व्रत परी सब कमत करेम पहचान सिया राम जी इस प्रकार से सब कोई मिलकर के और सब भगवान राम के पास जाएंगे और वहां पर किस प्रकार से कार्य होगा और अब ये सारे प्रेमी कैसे लौटेंगे लौटने का प्रस्ताव कौन करेगा ये सब बातें आपके सामने अब कल ही आएंगी आज का प्रसंग यही विराम करेगा श्री स्थी चंद्र भगवान की